तो सतुप्री धातु का दो अर्थ पर विवेचन कर लिया विशरण अर्थ के आधार पर शब्द का अर्थ केवल के विद्या सामान्य अवगति अर्थ का जोड़ने से उसका लिया पर आचार्य से उपदेश प्राप्त करके श्रवण के अंतर शीलयंती है ना नीलयंती विचारयंती विचार मृत्यु करके कहा था तो वह संसारी अवसंसारी की ऐक्यता असंभावना दोषों को दूर करने के लिए कह दिया विचारणा शील यंतीसाव विद्या संसार विद्य से विशरणादि और गतिरूपी अर्थ को लेकर के कह दिया कि भाई अभ्र विद्यायी है ब्रह्म प्राप्त ब्रजो अभूत की मृत्यु हो क्षुति प्रमाण है और अब अंतिम है सदृध धातु का अंतिम अर्थ क्या है अवसान उस अवसाद अर्थ को लेकर आप विद्या में कर क्योंकि कठो परिषद में केवल ब्रह्म विद्या नहीं है अग्नि विद्या अग्निविद्या जिसको नाच के अग्नि नाम से हो जाता है पहले के पहले उसका नाम स्वर्गी अग्नि था बाल विनाच के ताग्नि हो गया उपासना तो उस पर ले जाएंगे जा। आप नहीं तो फिर अधूरा हो जाएगा क्योंकि में आप केवल प्रविद्यार्ष्द का तो उपासना में जाएगा नहीं फिर तो इस कठोपरिषद का विषय नहीं होगा अग्निविद्या होगा इसलिए उस तरफ ले जाने के लिए कह रहे थे लोकाध यो अग्नि तद्याण प्रार्थ्यम स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतु गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद से लोकांत्रिपोण पुण्य प्रवृत्त अवसादितृया अवसाद इत्रित्रेण अवसादेन शैथिल्यादन धातृत् अग्निविद्या अग्नि को भी उपषित लोकादि लोकादि लोक मने पूर्वस्वा ये संपूर्ण लोक इनका जो आदि इनका जो आदि है उसको लोकादि कहने भूरादि लोका नाम आदि ही इन लोकों के अपेक्षा से जो प्रथम उत्पन्न है वो प्रथमज का नाम लोकादि आंधी भूरादि लोका नाम आदि प्रथमजहा प्रथमज ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा ब्रह्मो जात ब्रह्मजहा ब्रह्मज्ञ है ना भाष्य में शब्द तो क्या है ब्रह्मज ब्रह्म क्या है लोकादि है लोक का आदि इन लोकों से जो प्रथम उत्पन्न या इन लोकों का कारण आदि शब्द का कारण इन लोकों को कौन प्रकट किया ब्रह्मा ने सिंक प्रकट किया है जैसे लोका नाम आदि ही लोकाधिकार लोकों में जो सबसे पहले उत्पन्न अथवा लोकों का जो कारण कौन है वो ब्रह्मा उससे जो पैदा हुआ ब्रह्म उससे जो पैदा हुआ होकर के इति न ब्रह्मज एव जा। जा ब्रह्म से पैदा हुआ और वही है जो जानने वाला ब्रह्मण मन हिरण गर्भा नौ नंबर टिप्पण करते इसलिए स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मणा मैंने कौन लेना इसलिए हिरण चतुर्मुख ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर उससे पैदा क्या हुआ चतुर्मुख ब्रह्मा ब्रह्म स्थूल शरीर हो गया वह है वही है जो ज्ञाता जानने वाला, का सब कुछ जानने वाला वही है प्रजापति प्रपिता इसलिए उसका सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर को इकट्ठा लेने के लिए राष्ट्र जान के ब्रह्म जज्ञ प्रयोग कर दिया सत्येदा आता निक्रता इत्यादि आएगा यहाँ पर वायुम वायुम अग्निम इसलिए वो हो गया इसमें ब्रह्मजा और वही है ज्ञाता इसलिए उसका नाम ब्रह्मज्ञ हो गया ऐसा जो ब्रह्मज्ञ है वो कौन है वो अग्नि वही अग्नि है ऐसे कैसे हैं आप तब इसलिए श्रुति दिया क्योंकि स त्रेधा आत्मान वो जो ब्रह्म हैं, अपना वो तीन भाव विभक्त प्रकट कर दिया एक क्या जीवलोक में आदित्य रूपेण अंतरिक्ष लोक में वायु रूपेण और पृथ्वीलोक में अग्नि रूपेण प्रकट हो गया आदित्यम वायु तृतीय अग्निम तृतीयम एक एक लोक में एक एक विशिष्ट रूप प्रकट हुआ विशिष्ट रूप रूपण विशिष्ट स्वरूप को लेकर के तत्त तत लोकस्त्र लोग उस साधन को अपना करके अब लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और पृथ्वी लोक में लक्ष्य को प्राप्त करना क्या स्वर्ग आदि को प्राप्त करना है अंतग्रण शुद्धि प्राप्त करना है तो अग्नि तो जरूरी है अग्नि के बिना कुछ नहीं होने वाला जिंदा रहना है तो भी अग्नि रोटी कहीं खाएंगे अग्नि तो चाहिए ना मुर्दा को चलाने के लिए भी अग्नि ही चाहिए कोई भी काम लो तो अग्नि की बिना वो छोड़ता नहीं और बाहर भी अग्नि और पेट के अंदर भी अग्नि हम वैश्वाण रूप पचाव मिन नैश्वाण अग्नि बन की भीतरी बसा फर तो अग्नि रूप है ना पृथ्वीरूप में प्रधान है साधन चाहे जीने का हो चाहे मरने का हो चाहे खाने का हो चाहे सोने का हो हर चीज में अग्नि चाहिए अग्नि गड़बड़ा के तो नींद नहीं नी आएगी एक विलक्षण गर्मी पैदा होती है तो नींद आती है वो गर्मी चढ़ती है खोपड़ी में बढ़िया नींद आती है। खाना खाने के वो क्यों आती है? तो खाते है तो गर्मी की अग्नि तो पहने का ताप इसलिए वो ब्रह्म जगह कौन है उसी का अब हम क्या स्वरूप लेंगे अग्नि रूप ले लेंगे क्योंकि हमें ले जाना है इसको अग्नि और अग्निविद्या में है ना इसलिए भाष्यकार ने इतना लंबा व्याख्या कर दिया लोग का भी यो ही। विद्या।, विद्या उस विद्या को ही ने दूसरे वर्ग रूप में प्राथ्यम विद्याण प्राथ्यम विद्या दूसरे वर्ग निमित से प्राथत जो विद्या वो अग्नि विद्या अग्निव्यार्गलोक फल प्राप्तिक रूपी फल प्राप्ति का साधन होने के कारण से वह एक बार स्वर्ग चला गया तो बहुत समय तक तो वहीं रहेगा ना बारंबार बार यहाँ का जो झंझट था जायस्वृहस्व गर्भवास वगैरह उससे तो छुटकारा कुछ समय तक तो पाए लिया इसलिए कहते हैं स्वर्ग को वहां जो रहते सब अमर होते हैं साक्ष अमर था है वो भी लेकिन अमर का तो मानती ही है जैसे गर्भवास जन्म जरा उपद्रव वृंदौर प्रवृत्त से अवसादे इस शैतल्यादने अवसादित धातुर्त का विद्यमानता है योगी करत सिद्ध हो जाता है गर्भवास जन्म जरा आदि कह दिया उपद्रव वृंद से एकदश उपद्रव है अनेक प्रकार का क्लेश है, कष्ट है ऐसा कष्ट का वृंद जो समूह है उस तो समूह का लोकांतरे का है वो? स्वर्गलोक से भिन्न लोक लोकांत्र पृथ्वीलोक है स्वर्गलोक का साधन है स्वर्गलोक रूपी फल से भिन्न लोक में ये सब होता है क्या सब गर्वा लोकांत्र पृथ्वीलोक है पौनपुण प्रवृत्त से प्रवृत्ति क्या है पुनः पुनः प्रवृत्त हुआ करता है ये जो समूह है जरा जन्म मृत्यु आदि ये जो समूह है इस पृथ्वी लोक में बारम्बार प्रवृत होता है उस प्रवृत इस समूह का अवसादित्व न, न शैतल्यपादने न उसको ढीला करके नाश करने का साधन होने से इस प्रकार से धातृत्व के योग को लेकर के अग्नि अग्नि विद्या को भी यह उप्रशिक्षण से कर दिया गया है इसके लिए भी इसी कटो प्रसाद मंत्र का टुकड़ा दे रहे हैं। तथा चौकती स्वर्गलो का अमृतत्म भजनते एक एक तेरह तेरहवे मंत्र में रखा है स्वर्ग लोग अमृत जान के रख दिया तेरहवे में क्यों तो ये अमृतत्व की भी तेरहवीं हो जाती है हाँ ये भी अंत वाला है इसीलिए तेरहवे मंत्र में रख दिया स्वर्गलोक अमृतत्व जो स्वर्ग लोग प्राप्त करते हैं ये वाली अमृतत्व को प्राप्त कर करते अंत वाले अमृतत्व को ही प्राप्त करते एक एक तेरवा मंत्र में बड़ा समझदारी से तक दिया गया है व्यास जी खोबड़ी बड़ा समझदारी से होती है हमेशा है। हर चीज कुछ रहस्य छिपा उस पर दृष्टि जाए ना जाए व्यक्ति की अपनी बात है उपनिषद शब्द अध्ययतारो ग्रंथम अपनी अभिलपन पूर्व पक्ष कहता है महाराज आप कैसे कह रहे हो उपनिष्ब से भ्रमित और उपनिषद शब्द से अग्निविद्या पैसों से खरीदा जाता है और लोग बोलते भी हम उपनिषद पढ़ रहे हैं कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हो उपनिषद पढ़ रहा हूँ उपनिषद ग्रंथ का भी नाम है ना आप कैसे कहते हो ब्रह्म विद्या है अग्निविद्या है पूर्व पक्षी उपरिषित शब्द है ना अध्ययता रो ग्रंथम अपनी अभिलपंति अध्ययन करने वाले गुरु शिष्य परंपरा में या देखने को मिलता है या उपरिष्ठ शब्द ग्रंथ में भी प्रयोग होता है वो तो कैसे होता है प्रयोग वो भी अभिनय कर दिखाते हैं उपरिषद अधिमय है अध्यापया मैं उपनिषद को पढ़ा रहा हूँ कौन सी ग्रंथ पढ़ाए आप मैं उपरिषद नामक ग्रंथ को पढ़ा रहा हूँ ग्रंथ को पढ़ रहा हूं ऐसा शिष्य कहता है और गुरु भी कहते हैं सिद्धांत देवम नएष ठीक कार्य हो ऐसा ही है फिर भी यहां कोई दोष नहीं देष नहीं कहा, भाष्यकार पढ़ा संभाल कर करके शब्दावली प्रयोग करते है एवं पहले बोलते एवं एवं का मतलब क्या सम्मति देना हाँ बिल्कुल ठीक कार्य हो आप लेकिन नशोषा लेकिन दोषारोपण के रूप में दिखा खाना बात तो उठा रहे हो लेकिन यहाँ दोष नहीं हो सकता है क्यों क्यों दोष नहीं है तबदि हेतु सदी धातर्सम असंभवाद आयुर्वेद आयुर्वेदृत कहते हैं कोई दोष क्यों नहीं है कारण यह है अविद्यादि संसार हेतु अविद्यादि जो संसार के कारण है उनको क्या करता है विद्या विशरण ये आदि सद्धातु का जो अर्थ है विशरण गति और अवसाधन यह चीज जो ना आदि जो संसार है का कारणीभूत है उनका शिथिलीकरण और भ्रम की और गमित्री और नाश्व यह चीज जो अर्थ है यह ग्रंथ मात्र असंभव ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है ग्रंथ जो है अभी तक ढीली नहीं कर सकती आप छाती में चिपका करके रख लो ग्रंथ को उपरिषद को तो आपके अभी तक ढीली हो जाएगी है? पूरा ऊपर नीचे सातक लगा के बैठ जाओ कुछ नहीं होने वाला दिमग लग जाएगा तो ग्रंथ से क्या होने वाला अविद्या संसार के बीच थोड़ा नष्ट हो जाएगा शिथिल हो जाएगा क्या ब्रह्म की ओर चले जाओगे पुस्तक लिए पकड़े रहने से कुछ नहीं होता है इसे में बात संभव नहीं है अविद्या शिथिलीकरण अविद्या संसार बीच का नष्ट करता हुआ शिथिल करता हुआ ब्रह्म की ओर गमित तृत्व और, और अविद्या संसार बीच का अवसादित तृत्व रूपी जो शब्दात्व का अर्थ है वह ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है विद्यांश संभव बल्कि विद्या में संभव है कि विद्या क्या करेगी ज्ञान पैदा करेगी और ज्ञान क्या करेगा अज्ञान का विरोधित वाले नष्ट कर डालेगा फिर ग्रंथ में क्यों बोलते हैं लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग फिर ग्रंथस्य से आप तादत विद्या प्राप्ति का एक माध्यम होने के कारण से तत्व प्रत्यय है प्रशिश्द का प्रयोग करना उपन्न है युक्त युक्त है गलत नहीं है तो साधन में भी कैसे प्रयोग हो गया तो उसमें दृष्टान देते हैं जैसे आयु का साधन होता घृत को भी आयु सबसे ने आयुर्म्बी आयु जीओ हिंदी में कहा लंबी आयु जियो पंजाब हरियाणा इत्यादि में तो पहुंचा मत हर चीज में दुनिया भर घी डाल दी डाल भी देंगे ना उसमें घी इतना बड़ा कटोर रहता इसलिए छोटे कटोर होते ही नहीं हो। तो है हरियाणा पंजाब में छोटी कटोर देखें हसंगे हो ये चटनी का कटोर आए बोलेंगे जिसमें आप दाल सब्जी देते हैं वो उनके लिए चटनी का कटोरा उनके कटोरे इतने बड़े बड़े होते हमें एक इलाहाबाद को मेला में एक मंडली में रहे रिक्त मंडी में रामायण जी महाराज मंडी में थे उनके साथ हम भी रहे पड़ रहे थे इस वजह से पंचदशी और उसमें इतने प्रसिद्ध रहा में तो हम लोग पहला बार हम गए सबके साथ लाइन में लग गए और उतरा पकड़ा दिया मैंने दिया क्या करेंगे खड़े बड़ा कटोरा भाई चाय के लिए खड़े है उतरा बड़ा कटोरा दे रहे हैं मैं चाय के लिए घर बड़ा कटोरा क्या होगा चलो जो भी देखेंगे जहाँ लाइन में खड़ा तो शुरू में ना एक आदमी बैठा बड़ा टोकरी में जो कटोरा भर भर कटोरे दिए जा रहे हैं तो जाएंगे तो एक कटोरा हमें काढ़ा देंगे दूसरी कटोरा चाहे तो वहीं ले सकते हो चाय दो बड़ा बड़ा कटोरा लोग दो दो कटोरे लेके जा रहे हैं मैं देक्षार देक्षार क्या क्या करेंगे पैसे पिएंगे ये फुल भर करके उसमें में आपके जो ग्लास है ना एस एम एल वाला चार ग्लास आ जाएगा मान एक लीटर आगे कटोरा आराम से एक लीटर एक कटोरा बोलना पड़ता है ओ, आदत तो जो कटोरा जो डालते इतनी बड़ी है जो करके पलट देता है पूरा और जब एकादशी हुई फड़ार था फड़ार में तो हलवा भी, भी हुई कटोरा में हो गया आएंगे तो कहाँ पहुंचे भाई तो अगला ग्यारह बजे खा रहे हैं तो दो बजे पाते कैसे बैठ पाएंगे इतना हलवा खा लेंगे और ऊपर जब खिचड़ी विचड़ी सब हो भाई वो तो पतन मड़ा ही रहे वो और तो कटोरा में वो हलवा दे रहे मैंने कहा धो गया और फिर उतनी बड़ा कटोरा में एक बोरा लेकर के दो आदमी गोरा पकड़ के चल रहा है उसमें बादाम काजू पिस्ता सब मिला हुआ है ड्राई फ्रूट्स वो एक कटोरा कर निकाल करके तो सामने करो जो जो पहने उसको आगे करो उस तो धड़म से डालेगा एक ओ आज ही खा लेना है दस दश कलो नहीं दस किलो दूसरा मिलेगा बोलते जा रहा है ने दो तो मेरा दो महीने का मैं एक बार में दे दिया और तू कह रहा है दो घंटे में खा के करो खतम तो, और जब भोजन में सब परस दिया फिर बाद में घी घी और एक, एक करछी दड़ा मैंने कहा हो गया कल्याण चार दिन में मोटे हो जाएंगे भूलते जाएंगे पालतू घी फिर हम क्या पहले पंगे बैठना पसंद मैंने कहा भैया एक ही दिन में थक गया अब पहले पंगत तो में जाना ही दूसरे पंगत में जाते थे वहां आपने दो चार प्रेम महात्मा परोसने वाले होते थे वो भगत जगत नहीं परोसते थे वो भी सब बैठते थे ना खाने के लिए तो परोसने वाले महात्मा थे उनको जितना को उतरा डाल देते नहीं ये ठीक है खूब घी पियो लंबी आयु जियो तो आयु और तो घृत को ओतायात भी कर देखो आयु और वही घृतम प्रथम प्रयोग कर दिया आयु का साधन ग्रंथ को भी आयु शब्द कह दिया उसी प्रकार से विद्या का साधन ग्रंथ को भी विद्या कह दिया। का विद्या, प्रविद्या, उसका साधन कौन है ग्रंथ है, उस ग्रंथ को भी प्रविद्या आयुर्वेदि तस्मात विद्या मुख्य या वृत्तियों शब्द वर्त थे ग्रंथे तो भक्तिया भक्त मे कौन इसलिए विद्या में मुख्य वृत्ति के द्वारा क्या करते हैं हम उपष शब्द का प्रयोग करते हैं और ग्रंथ में वह भक्तियाण शब्द प्रयोग लिख दिया भक्तिया का मतलब क्या उपचारेण औपचारिक उपचारे प्रयोग गौण प्रयोग है ऐसा समझने चाहिए सहचरण आदि निमित्ते न अदभावे तद्वद अभिधान उपचार है तेना लक्षण है नंबर तिप्पण उपचार की व्याख्या कर दिया निमित्तेन अभिदानम का सहचर अभिधान है सहचरण आदि अनेकों निमित्त होते हैं जिसके वजह से अतद्वे भी तदव्यवहार कर देते हैं अतद्भावे तद्वत अभिधान तद्वत कथन करना इसी का नाम उपचार मैने उपचारे औ भाव या करोगे तो अण करो औपचार या करोगे तो तात्पर्य है इसका लक्षण या लक्षण हमेशा शक्य वृत्ति को क्या बोलते अभिदावृत्ति को मुख्य वृत्ति कहा जाता है और औपचारिक वृत्तियों को लक्षणावृत्ति गौणी वृत्ति और व्यंग्यान प्रकार की वृत्तियों को औपचारिक की वृत्ति कहा जाता है लक्षणा गौण्या व्यंग्या लक्षणा जिसे गंगा घोष का व्यंग्या मानव का, मानव का साहित्य में होता है जो जैसे आपने उनके बाद सुनाता हूँ कबीर साहित्य में आप देखने को मिलते हैं सब गौणी जो व्यंग्यावृत्ति से कहना कुछ है बोलते कुछ और चिंटी चढ़े पहाड़ पल्लो मंत्र लगाए हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटका है सर साधु कहें कि साधना कैसी है? साधु कहें साधना भय पेड़ खजूर कैसा है वो भय पेड़ खजूर जो चढ़े चाखे प्रेम रस गिर जावे तो चकना चोर क्या शब्दावली प्रयोग कर दिया है कि साधु कहे साधना कैसी है भय पेड़ खजूर या लंबे पेड़ खुजूर ऐसा भी पाठ लंबे पेड़ खुजूर साधना क्या है खजूर का पेड़ होता ना लंबा का वैसा चढ़े सो चखे माने प्रेम रस जैसे जो चढ़ता है तो मीठा मीठा फल खा लेता है जो चढ़े सो छके प्रेम रस गिर जावे तो चकना अगर जो शारदा पद से गिर गया वो तो नरक में चला गया अशब्दावली क्या बोल रहे हैं और कहा दिया सारा अध्यात्म साहित्य में तरह ऐसे ही मिलता है कभी कालिदास तो भयंकर प्रयोग करते हैं इसी लिंग्यावृत्ति पूरा रघुवंश में उपमा कालिदास से कहावती बन गया इसलिए और उपमा का प्रयोग विदेश में कवि ने प्रयोग कर दिया उसको कह दिया वेस्टर्न कालिदास तो ऐसा कभी लोग होते थे एक समय में हर बात जो बोलनी है के उसको करते। का व्याख्या है नहीं वह विशिष्टो अधिकारी विद्या इसी तरह से उप्रषिष्ट शब्द के निर्वचन के माध्यम से एक तरह से जो विशिष्ट अधिकारी है इस विद्या का वह भी कह दिया गया अर्थात जो व्यक्ति संसार के कारण अविद्या तो आदि को नष्ट करना चाहता है वही अधिकारी है ना कि उपनिषद का क्या क्या अपने अविध्या संसार बीच का शरण आदि द्वारा नाश करना का नाम ब्रह्मिद्या उसी का नाम उपनिषद इसलिए इसके द्वारा क्या हो गया अधिकारी का विबोध हो गया जो व्यक्ति संसार का कारण अविद्या को का नाश करना चाहता है वो ब्रहिद्या का अधिकारी नहीं जो का पोषण करना चाहता है वो उपनिषद का अधिकारी नहीं है परिषद के अधिकारी जी जो और अहंकार पर मजबूत कर लेना चाहता है वो जैसे संसार में उसको क्या मतलब प्रविद्या जैसे आजकल के लोग है तो अपने आप को स्वीकार कर लिए भाई हम तो भौतिकवादी है हमको पैसा चाहिए अच्छा और कुछ नहीं चाहिए इसलिए पैसा जिसने मिलेगा वो विद्या पढ़ते हैं स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे क्यों तो? नहीं तो अविद्या को करना ही नहीं अहंकार को करना ही नहीं तो पता भी नहीं है जिंदगी किस लिए हुई है ये भी मालूम नहीं लो है लोगों को पैदा हुए हैं और माँ बाप जैसे बोले जा रहे तुम उसको जाओ ये जाओ वो जाओ वो करो वो करो करो कर रहा है बेचारा उसे पता ही नहीं मैं मनुष्य क्यों हुआ हूँ क्यों पैदा हुआ हूँ या क्यों टपक गया है संसार में पता ही नहीं जानवरों के जैसे खाया पिया सोया पढ़ा लिखा पास हो गया नौकरी किया धंधा किया मर गया छुट्टी भर गया जिंदगी चल रही है जिनको मालूम है उनको अभी इसमें रस नहीं है और ये क्या करना विद्या को नाश का विद्या ना तो कि नहीं ना ऐसे कुतर्क कर देते हैं जो है नहीं सुख क्या करना है? कुतर्क करने लग जाते माया तो ही नहीं बोलते हो नहीं है तो तो क्या है नष्ट करना छोड़ जो है अपना मस्त करो प्रवचन करो कमाओ मोज करो लोगों की आदत हो गई जो जानते हैं भी कुतर्क के द्वारा उसको टाल देते हैं चाहते ना माया तो इसलिए विशिष्ट अधिकारी कौन नाश करना चाहने वाला बात के द्वारा ही विद्या गया है विशिष्ट विशिष्ट अधिकारी विद्यायम परम ब्रह्म प्रत्येगा और विषय भी कहा दिया गया क्या है विशिष्ट विषय विशिष्ट विषय विद्या विद्या का जो विशिष्ट विषय है वह के द्वारा ही कह दिया गया क्या है वो परम ब्रह्म है परम ब्रह्म है वो उधर ढूंढा नहीं इधर कहीं ऊपर देखते हुए के ऊपर होगा कहीं वैकुंठ तो लोक में होगा कैलाश लोक में होगा गोलोक में होगा साकेत लोक में होगा किसी लोक में बैठा होगा नहीं नहीं नहीं प्रत्येक आत्मौतम क्या कहीं नहीं है वो तुम्हारे अंतरतम वस्तु अंतरतम प्रति प्रति प्रत्यर्तलूप आत्माभूत यम भूत प्रयोजन क्या है क्योंकि चाह अचत के विना ग्रंथ का मंगलाचर मान नहीं गई है इसलिए जो होती है व्यक्ति का उसका प्रयोजकी भूता जो ज्ञान है कहीं किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति होती है तो उसका पीछे आपके अंदर एक विलक्षण ज्ञान दिस विषय का ज्ञान है तद विषय संबंधी प्रवृत्ति हुआ करती है जिस विषय का ज्ञान नहीं है तद विषय संबंधी किसी प्रकार का प्रवृत्ति आपके व्यवहार हो नहीं सकता है आप बदना जा रहे हैं क्यों जा रहे आप बदना तो जानते क्या चीज है तभी तो जाएंगे वहां तो क्यों जाएंगे पागल होता है जिसको पता नहीं होता हम कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्या जा रहे ये आप पागल नहीं है तो कहीं जा रहे हैं तो फिर आप जहां जा रहे हैं वहां के बारे में सब जान के ही जा बिना जान के कोई नहीं पा ज्ञान? आप आप पागल नहीं है ना? फिर फिर तो आप जान की रहे हैं। तो की प्रवृत्ति का प्रयोजक हमेशा ज्ञान होता है। उस ज्ञान के अनुकूल उसी का नाम अनुबंध है। और वह अनुबंध ग्रंथाध्यन की प्रवृत्ति ग्रंथाध्यन में जो प्रवृत्ति का की प्रयोजिक जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय पूजा जो अनुबंध चार वह करता है अचार कौन से कौन से हैं? उसी को लेकर बता दिया विषय प्रयोजन अधिकारी और संबंध उसमें अधिकारी के बारे में बोल दिए भाषा विषय बोल दिए और अब प्रयोजन बोल रहे प्रयोजन परिषद आत्यंत की संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा आत्यंत की निवृत्ति निदान निवृत्तिया निवृत्ति विविचता कारण की निवृत्ति के द्वारा निवृत्ति होती है संसार की तो कोई निवृत्ति कर नहीं सकता आत्यंत संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है संसार के कारण की निवृत्ति संसार की निवृत्ति माननी चाहिए इसलिए निदान कारण निदान तो आदि करणमर निधान की व्याख्या क्या कर दिया अमर कोष कारण है आदि अथवा करणम असाधारण कारणम अथवा कारणम या टिप्पण में तो कारणम दे दिया है मुख्यत्व अत्र आदित्यम आदित्य मुख्यत्व करके भी दिया है कारण बहुत तो और अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया आदि शब्द कारण शब्द निदान शब्द मुख्य शब्द ये सब क्या है पर्यायवाची है तो निदान विर्त्या, ने कारण निवृत्तिया एक संसार कारण कौन है विद्या के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति लक्षण स्वरूप स्वरूपान भूति जो है प्रयोजन वा यही वास्तविक प्रयोजन होता है संबंध से अनुभूत इस प्रयोजन के द्वारा ही संबंध भी कह दिया गया है कार्य का अनुभव संबंध है सीधी सीधी बात प्रयोजन हो गया कार्य वैसे कारण उपनिषद कार्य का अनुभव रूप संबंध हो प्रयोज्य प्रयोजक भाव रूपा संबंध हो गया वह भी इसी के द्वारा कभी आलत से करने की जरूरत नहीं है और निदान आंधी कार एक विशेष बात कह रहे हैं उस पर जा रहा हूं अन्वय का शास्त्र न्याय संसार से आत्मिक विद्या कहते हैं निदान क्या है अन्वय व्यतिरिक शास्त्र न्यायभ्य संसार से निदान आत्मिक विद्या संसार का आत्मा के साथ एकत्व की कारणीभूता अविद्या संसार का कारण संसार से जान के लिए रखा दो संसार से, से आत्मना अविद्या उसका अन्वय व्यतिरिकास्त्र और न्याय से समय ज्ञात है अन्वय क्या है अविद्या सत्वे संसार सत्व नीचे दिया है टिप्पण नंबर पांच और गया। भी और क्या है तदे नावि संसारा भाव्यति व्यतिदनुभ दो शाह मुंडकोपनिषद युक्ति जगत मिथ्या दृश्युक्तिवत्त मिथ्याच कैसा है मिथ्या है दृश्य होने से शुक्ति रूप आदि के समान और मिथ्या होने से समझ लेना पड़ता है अज्ञान कारणक है अज्ञान के बिना मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता कोई वस्तु ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकती और लेकिन ऐसा जो चीज है वह तो कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता कर्मणा वर्धते संसार कर्मणा वर्धते संसार न तो विनश्य तो उसका विनाश कभी नहीं होता कर्म के द्वारा भाग्य संसार बढ़ता ही है घटता नहीं कर्म से लिख रहे न अधिकारी विषय प्रयोजन प्रकाशकोजन संबंध एक मैं संक्षिप्ता वृत्ति पूर्वर करने का संबंध वाली विल्ली होने के कारण से मैं वृत्ति को आरंभ कर रहा हूं कि प्रयोजन और यथोक् जो संबंध वाली या विद्या संबंध या विद्या कर उसी प्रकार प्रकाशन करता है कौन ये वलिया कठो प्रशद की ये जो वल्लिया है ये कर क्या रही है कर तल में विद्यमान, कर फल के समान फल के समान आंवल जैसे अंधाज पकड़ के बता रहे हो आंवला है पहचान लेता है उसी प्रकार से कर तल न्यस्त आमल कवत्त प्रकाशक अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध का प्रकाशक विद्या प्रकाशकत्व विशिष्ट अधिकारी प्रयोजन संबंधा येता वल्यो भवंती, ये सारी वलिया इसे विशिष्ट अधिकारीयुक्त है या विशिष्ट विषय वाली है विशिष्ट प्रयोजन वाला है वाली है और विशिष्ट संबंध वाली वलियां हैं अतएव इसके प्रति मैं एक संक्षिप्त वृत्ति लिखने जा रहा हूं भी कैसे लिखेंगे आप अतः यथा प्रतिभा न्याचक्ष भाषिकार बहुत गजब बोल दिया मैं इनकी व्याख्या करता हूं सीधा नहीं करता चम हैच्मा की व्याख्या करने जा रहा हूं नहीं कद यथा प्रतिभा जिस प्रकार परंपरा से प्राप्त ज्ञान का प्रतिभा होगा प्रतिभा मन क्रम भी दिया था प्रतिभाव्या गुरु परंपरा यथा प्राप्त देव प्रति भानम प्रति भानमच में है अपनी बुद्धि से वह वितर्क उतर्क न करते हुए गुरु परंपरा से प्राप्त बुद्धि में जैसा प्रतिभासित हुआ है उसको वैसे का वैसे व्याख्यान करने जा रहा तथा का विद्यास्तुत्य था और इसमें जो के माध्यम से बल्लियां शुरू हो रही है जो के का जो है वह विद्या का स्तुति करने के लिए है, विद्या के रहस्यों को प्रकट करता है स्थुधी। हमेशा स्थुधी वस्तु रहस्य इंद्र का स्वरूप वर्णन हो गया इंद्र हो ना इंद्र का मालूम हो गया वो वज्रहस्त वाला होता है विद्या रूपी पुर को नष्ट करने वाला है ये सम्मान हो गया स्तुति कहानी के लिए स्तुति जो होती है वो केवल झूठी स्तुति नहीं होती है कुछ गुणों का कथन होता है स्तुति हमेशा धातु आरती कर लिया पाने ने। गुण कथन स्तुति गुण कथन करने का नाम ही स्तुति होता है और एक गुण अविद्यमान गुणों का कथन नहीं है विद्यमान गुणों का इसलिए इस आख्याय का जो भी आख्याय कहीं भी आती है उस आख्याय का, का कुछ न कुछ रहस्य निकालनी चाहिए उस विद्या में क्या बोलना चाहता चाहते उस आख्याय उसको जगह जगह टीका टिप्पण लोग और कहीं का जो है तो भाषा स्वयं ही आख्या रहस्य को प्रकट कर, कर देते जैसे पहले आपने देखा केनो प्रसाद में कई भाषाकार ने कई भी देते थे इस आख्याय अथवा अथवा अथवा ये हो सकता है ये फल हो सकती है ये आख्या का मतलब हो सकता है भाषाकार स्वयं बता देते हैं और कई बात तो कर नहीं बताए तो टीकाकार बताएंगे टीकाकार भी कर जाते तो छोड़ते नहीं तो जरूर इसे तो गुरु टीका गुरुओं का गुरु, गुरु, गुरु, गुरु, गुरु, गुरु, गो गुरु गो तो टीका होती है टिप्पण बहुत परम गुरुओं का भी गुरु होता है टिप्पण्य मंत्र आरंभ होता है ओम ओष वैवाय श्रव सह वेदिकेता पुत्रा मंगलवाचन प्रयोग हो गया वल्ली का अंतर्गत नहीं माना जाता है कई लोग इस विष्णवाचिकार ने इसे ओम की व्याख्या नहीं किया छापने वाले छाप देते हैं पाठ करने में कोई भी चीज का पाठ वेद भाग का पाठ करते हैं तो ओम का प्रथम में और उच्चारण विधान किया है श्रुति ने आदा च ब्रह्म उच्चरेत आदि में और अंत में ब्रह्म का उच्चारण करो ब्रह्म ने ओम का उच्चारण करना ब्रह्म ओम का नाम है कस्य प्रणव उस ब्रह्म का नाम प्रणव है प्रणव का नाम ब्रह्म हो गया च ब्रह्म उच्चरेत विधि है इसलिए ओम बोल देते हैं लेकिन वो मंत्र का हिस्सा नहीं हुई वाच सर्वस हुआ यहां पर वशक कांत धातु का है वश आ लिख दिए है वशकांतो इत शत्र रूपम उ और उषन की व्याख्या कर देंगे कामयमान कां, कांति बनता किस है कम कांतो धातु से इसलिए भाषा का देंगे उषन में कामया कामना करता हुआ सारा उप्रष्ट का जड़ बता दिया पहला ही क्यों प्रसिद्ध किस लिए अविद्या का सबसे पहला कार्य क्या है कामना कामना पैदा करती है तो आप में अंदर प्रवृत्ति होती है आप उस कामना की पूर्ति के अनुकूल कर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं और कर्मों के जानकारी के आधार पर अपने पॉकेट देख लेते कितने कौन से कर्म कर सकता हूं और उसके अनुसार जो है अपने उस कर्म में लग जाते हैं काम ही है माना गया अगर गया पुरुष का मूल प्रयोजन जो है अविद्या का नाश को संकेत कर दिया उषण शब्द अविद्यावान पुरुष ही कामना करता है काम कौन कामना कर रहा था कि वाजश्रव सा वजश्रवा का बेटा वाज्र वाजश्रव का बेटा वाजश्रव स वाजम ने अन्नम अन्न निमित्त को श्रवो की सकारांत शब्द उसका जो बेटा उसका प्रथमा वाजश्रवस बाप का नाम वाज्यश्रवस सकारांत रूप क्या बनेगा प्रथमा प्रथमांत में वाजश्रवाज्रवस और श्र उससे क्या करेंगे तस्यापत्याम उनका जो बेटा है उसका नाम क्या हो जाएगा वाज स्रवस्य हो गया हो गया उसके के कीर्ति जिसका ऐसा आदमी का बेटा वो वो काम तो कामना पूर्वक सर्ववेद सर्वेद सर्वे वेद शब्द सकारांत वेद शब्द धन का प्रयावाची होता है कोश निघंटकार वगैरह बोताए हैं इस बात को वेधस शब्द धन का पर्याय वाची श्रव शब्द कीर्ति का वाचक आप लिखते हैं श्रव कीर्ति ही, सर्व सर्वेदसम सर्वे सर्व मेधसम वेदस मेधस ऐसा पर्याय धन का संपूर्ण धन को देखकर के कामना पर पूरे यज्ञ को कर रहा था संपूर्ण धन किसे के में किया जाता है विश्वचित्त नामक याग में विश्वजित के याग होता है उस याग में क्या होता है वो हिंदी वाले दिए देखो मूल में ही मूल की मंत्रार्थ में विश्वजित यज्ञ में विश्वजित यज्ञ में वो क्या कर दिया वादुश्रवक का बेटा हित हाँ, यज्ञ के फल को चाहते हुए वायुश्रवक का जो पित्र ने क्या किया एक समान संपूर्ण धन जिसमें दान दिया जाए ऐसा यज्ञ का संपादन किया बात वही वही मैंने शास्त्र में सुप्रसिद्ध गाथा है कथा है आख्याय सुप्रसिद्ध आख्याय का, का। हाँ वही ये दो जो चीज यहां दिया जा रहा है दो बात है वृत्तार्थ का स्मरण कराने के लिए बीती हुई घटनाओं का स्मरण कराने के लिए बीती हुई घटना दो घटना बीती हुई है एक तो यहां पुत्रा से कहकर पुत्र में बीती हुई घटना को बताना चाह रही और खुद में बीती हुई घटना को बताना चाह रही पुत्र में क्या था नचिकेता को एक बार पहले भी किसी कारणवश बेहोश हो गया गिरा या चोट लगा या कहा जाता है कि पिता ने थप्पड़ मारा तो एकदम बेहोश हो गया बच्चा किसी कारणवश क्रोध में आकर बेहोश हुआ तो उसको हमारा जिक्र दिखाई देस्कार मराज जी दिखाई दिए तो उस बेहोशी और इतना स्वतंत्र कर्ण है उसका दिखाई दिया तो उसे साथ ही चला गया पीछे पीछे चला गया परिमराज जी हम लोग में जब पहुंचे तब तो देखिए उन्होंने कहा लोगों ने भाई आपके पीछे कौन बालक है दूतों ने तो लाया नहीं था तुझे तो रहे जिक्र तू तो कहां से आ गया मेरा पीछे तुम कौन हो तुम्हें मैं ऐसा ऐसा अच्छा उन्होंने पता लगा भाई बताया इसका डेट ऑफ डेथ क्या है अरे अभी बहुत टाइम इसको मरने के अरे तु तो वापस भेज दे इसको जल्दी से जल्दी तो मुर्दा जला देंगे वहां गड़बड़ हो जाएगा तुरंत तो तो वापस भेज दिया उस बीती हुई घटना को संकेत करता है ऐसा भाषण अतवाजा खुद का सर्वस का जो जिसके अनिमित्त कीर्ति का जो बेटा है जो यज्ञ कर रहा है उससे बीती हुई घटना